पारिवारिक पारिपार्शिक ये सब बाधाएं आकर के साधक को आगे बढ़ने नहीं देती हैं तो घर में गृहस्थ में रह कर भजन करते हैं तो भजन जब करते हैं तभी जा कर बाधा आ करके उसको घेर लेते हैं कभी तो घर में अलह कलह शांति, कभी तो ऐसे बीमार फैल गया इसको कहते हैं दुष्कृति जात अनथ इसको जब पाल लगा देते हैं तो है सुकृति जातवा अनर्थ पूर्व जन्म में सुखकृति किए हैं बहुत दान पुण्य आदि किए हैं तो मान पूजा प्रतिष्ठा धान पैसा दौलत सुख सुविधा ये सब आकर के साधक को घेर लेता है तो ये होता है साधारणत जो एकांत तो भाव से भजन में प्रवृत्ति होते हैं उनके लिए चार प्रकार साधक होता है, है एक होता है स्थूल एक होता है प्रवर्तक एक साधक एक सिद्ध चार प्रकार स्थूल होता है जो संसार में ही आनंद में लिप्त है सांसारिक आनंद स्वर के कोई चाहता नहीं है बस भोग सुख इंद्रिय भोग विषय स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार आदि के सुख सुविधा धन दौलत इंद्रिय भोग के पदार्थ यही वस्तु से ये आनंद प्राप्त करना चाहते हैं और यही वस्तु प्राप्ति के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा बाकी आगे जानने के लिए इच्छा भी नहीं आग्रह भी नहीं इसको कहते हैं स्थूल, स्थूल, जीवात्मा फिर होता है प्रवर्तक इनको जब सत्संग मिलता है ये स्थूल जीवात्मा जब संसार में रहते हैं जब साधु संग मिलता है कोई महापुरुष का कृपा मिल जाती है तो जाके उसका मन में परिवर्तन आता है तो जानते हैं जो हम संसार में रहते हैं हमको भजन करना है ये समझ उसको आ जाता है अब हमको भजन करना है बहुत भूल किया हमने हमने अनंत काल चक्र में घूम करके दुख उठाया दबानाल पीड़ित हो कर के हम संसार चक्र में जहर को अमृत मान करके हम खा रहे थे उसमें सुख जान करके बस उस वस्तु प्राप्ति के लिए ही हम अपना जीवन बिताए हैं ना देने अनंत तो काल हमने कैसे बिता दिए हैं बड़ी मूर्खता हो गई है तो उसका ज्ञान होता है ना हमको भजन करना है नहीं तो बहुत भारी दुख पड़ेगा शरीर का कई दिन का है ये तो क्षणिक है कोई गारंटी नहीं साहु जिएंगे जियेंगे कभी भी मृत्यु आ सकती है तो फिर जाओगे कहा तो, तो काल चक्र में घूमोगे सुख तो कहीं मिलेगा नहीं अनितम मांग प्राप्त हो भज सम अर्जुन यहाँ सुख नहीं है अनितम मिथ्या है पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं बीस में दो दिन का ये संसार शरीर भी दो दिन का कहा जाओगे फिर जाओ सूर्यशिला तो ये ज्ञान हो जाता है होके भजन में प्रवृत्त हो जाते हैं लेकिन संसार मोह जो है वो जाता नहीं है इस कारण भजन में प्रवृत्त होने से भी वो आगे बाढ़ नहीं पाता है कोशिश करते हैं आज करेंगे कल करेंगे कल ज्यादा करके करेंगे उस ज्यादा करके करेंगे ऐसे संकल्प विकल्प करते रहते हैं थोड़ा बहुत भजन होता है ज्यादातर संसार में लिप्त तो हो जाता है लेकिन भजन का आग्रह उनमें है इसको कहते हैं प्रवर्तक साधक इसको कहते हैं प्रवर्तक ये प्रवर्तक के लिए पहले साधन अवस्था में एक अन दुष्कृत जाता अनर्थ आकार खेल लेता है जब भजन में प्रवृत्त होते हैं कभी कभी तो ऐसा भ्रमित हो जाता है जो ये भजन भजन सब सभ्यकार चलो जो कर रहे करने को कभी कभी ऐसा भ्रमित हो जाता है लेकिन सदगुरु आश्रितों के पास भी तो जो साधक है वो भ्रमित नहीं होता है वो तो दृढ़ता के साथ समस्तों बाधा को स्वीकार करके आगे बढ़ने के लिए कायम वचन से वह आग्रह करके वो साधन में लिप्त तो हो जाता है उसके ऊपर है साधक अब सोच लिए है भाई शक्सर में रहकर भजन होना संभव नहीं है ये माया मोह ये छोड़ना बड़ा कठिन है शक्सर से उग जाता है अच्छा लगता नहीं है जहर जैसे लगता है कोई भुग पदार्थ तो सामने आने से पहले आनंद लगता था अब कष्ट होता है कोई प्रियजन आने से पहले आनंद होता था अब कष्ट होता है ये बाधा है ये बाधा है ये हमारे मोह मुँहकारिणी है ये हमारा मन को मोह फैलाने के लिए ये आई है ऐसे समझ करके उससे मुंह मोड़ लेता है उसको अच्छा नहीं लगता है आप चाहते हैं कैसे भी हो वृंदावन में एक बार चलो सब छोड़ छाड़ के जा करके भजन में प्रवृत्त हो जाए दिन नहीं रात नहीं भजन करेंगे बस दो टुकड़ा रोटी तो मिल जाएगा दो टुकड़ा रोटी खाएंगे बस भजन करेंगे तीव्र भजन करेंगे तो सब छोड़ छाड़ के जब वृंदावन में एकांत भजन में प्रवृत्त हो जाते हैं इसको कहते हैं साधक अवस्था स्थूल प्रवर्तक साधक और साधना करते करते, करते करोड़ों में कोई जो भगवत प्रेम प्राप्ति करके भगवत कर प्राप्ति करके अपने जड़ चेतन ग्रंथि को खोल करके निरापद भूमि में पहुँच जाता है प्रेमय स्थिति में पहुँच जाता है भगवत सेवा प्राप्ति के लिए वो अपना स्वरूप प्राप्त करके नित्य लीला में पहुँचने के लिए तैयार हो जाते हैं वो है सिद्ध तो ये अनर्थ अलग अलग है स्थूल प्रवर्तक के लिए तो दुष्कृति जातवा अनर्थ आगे बढ़ने नहीं देता है फिर जब साधक अवस्था में सब छोड़ छोट के वृंदावन आते हैं तो आता है सुकृति जात अन माया देखते हैं ये दुष्कृतिजात अनर्थ के द्वारा इसको हम फंसा नहीं पाया अब इसके लिए क्या करेंगे धान दौलत पैसा कौड़ी सेठ शेट, शिठानी खाने पीने का सुविधा रहना ए सी कूलर हैं महल गद्दा क्या नहीं क्या मान मान प्रतिष्ठा तो साधक कभी कभी इसको राज की कृपा जान करके इसमें फंस जाता है सुख सुविधा में सुख सुविधा करके उसका मन को बांध लेते हैं शरीर को नहीं मन को बांध लेते हैं मन फिर आगे चल नहीं पाता है उसी में ही गोलमेल के बाद वही सुख सुविधा आश्रम मंदिर शिला सिटी आदि सब इसमें फस जाता है बहुत बहुत खतरनाक है ये सुकृति जाता और तो सुखकृति पूर्व जन्म में दान पुण्य किया उसका फल इस जन्म में तुमको लेना पड़ेगा पहले तो उस पुण्य कमाने के लिए हमने तो दान पुण्य किए हैं इस जन्म में चाहते नहीं है नहीं चाहने से भी हमारे कृत कर्मों का फल हमको मिलेगा वो छोड़ेगा नहीं है आकर के फसा लेते हैं कोई कोई साधक गुरु कृपालब्ध हो महा कृपा प्राप्त भगवत कृपाश्रित हो समर्पित आत्मा कोई कोई बिरले बिर जो है इसमें से वो निर्लिप्त तो होकर वो आगे निकल जाता है उसको फसा नहीं पाता है लेकिन ज्यादातर यहाँ आकर के फंस जाने का संभावना नाइन्टी 99.9 परसेंट रहता है मन कोई ही फंसा लेते हैं जो जिस मन के द्वारा हम भजन करेंगे उस मन ही सुख सुविधा में फंस जाता है बढ़िया खाना बढ़िया पीना बढ़िया रहना थोड़ा सा गर्म सहन नहीं होता है थोड़ा सा मच्छर खाता है वो ये रहा नहीं जाता है सब सुख सुविधा उसको घेर लेते हैं इसके बाद है सिद्ध अवस्था जब भगवान प्राप्ति के सम्भावना बनाती है तब तो अब आते हैं भक्तित्व अर्थ वो बड़ा खतरनाक है साधक उस समय क्या होता है उसका भक्ति की स्थिति साधन की स्थिति देखकर के, के बहुत लोग मोहित हो जाते हैं चलो बाबा के पास ज्यादातर सुविधावादी लोग हैं जो बाबा की कृपा प्राप्त करेंगे तो फिर जाके हमारा समस्त दुख आदि व्याधि सब दूर हो जाएगा बाबा से कंठी ले लेंगे तो फिर चिंता ही क्या है कोई आदि व्याधि आ जाएगी तो फिर बाबा बाबा रक्षा करो बाबा बाबा ही सब करेंगे हमारा कुछ करने का ही जरूरत नहीं है बाबा बचाओ बाबा बचाओ कोई दुख है बाबा बचाओ तो सुविधावा लोग बाबा कंठी दो हमको हमको चीला बना लो बाबा भी कभी कभी देखते हैं है, हाँ, दुखी जी बात चक्र में घूम रहा है चलो इसको कंठी दे दूँ कंठी पहना दिया आफत आफत कब आई जब कंठी गले में पहनाई आफत आ गया उसके लिए बाबा बचाओ ये हुआ संगसम में हुआ घर में कला अशांति बाबा को भजन करने देता नहीं है ए बाबा हमको चिला बनाओ बाबा हमारा फैक्ट्री बंद है फैक्ट्री चल नहीं रहा है बाबा हमारा फैक्ट्री कैसे कृपा करो बाबा हमारा माथे पे हाथ धर दो हमारे शरीर के वैदी जाता ही नहीं है बाबा ऐसे कृपा करो हमारे कन्या की शादी नहीं हो रही है बहुत वे में पड़ गए हैं ये सब ऐसे प्रचार हो जाता है चारों ओर जे बड़ा भजन भजनानंदी है उनके पास जाने से सब दुख से निवृत्ति हो जाएगा तो कुछ तो स्वार्थी लोग जाते हैं जो बाबा के एक बार हाथ हमारे माथे में पड़ जाए तो बस हमारे फैक्ट्री का तो माला माल हो जाएगा। <laughs> चलो बाबा के पास चलो ये स्वार्थी लोग आर कुछ परमार्थी भी है वो लोग चाहते हैं बाबा की कृपा मिल जाए तो बहुत सहज ही हम भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हो जाएंगे दो तरफ को ली एक स्वार्थी एक परमार्थी आ करके भी लगाते हैं भजन करने देता ही नहीं उनका कुछ चाहिए नहीं ये भक्ति प्रकट हो गया इस कारण ये अनर्थ आ गया भक्ति इसीलिए कहते हैं भक्ति बहुत गोपनीय कभी किसी को जान नहीं देना नहीं चाहिए जो हम साधन में बहुत अच्छी स्थिति है क्या है हम क्या आ, कभी कभी साधक क्या करते हैं नाटक करते हैं ड्रामा करना शुरू कर देते हैं वो ड्रामा करते हैं अपने को छुपाने के लिए एक रामदास काठियावाबा थे वृंदावन में वो ऐसे ही ड्रामा करते थे एक बार तो हमारे संतदास काठियावाबा वो थे हाईकोर्ट का वकील था मन में बैराग है गया सोच हैं कि हम भजन करेंगे भजन करने के लिए गए हैं कुंभ मेला में कुंभ मेला में ढूंढ रहे हैं बढ़िया साधक कौन है जिनसे हम कंठी लेंगे तो सब कहते हैं विजय कृष्ण गोस्वामी टोस्वी तो समिति, विजय कृष्ण गोस्वामी हैं तो और उसके पास गए हैं विजय कृष्ण गोस्वामी वो मित्र जैसे था जी तो मित्र से तो कंठी लिया नहीं जाता है क्योंकि भाव तो गुरु भाव होना संभव नहीं है जानते हैं गुरु मित्र हमारा सिद्ध है महापुरुष है लेकिन मित्रता भाव है ना इसीलिए वहाँ से कंटी लिया नहीं जाएगा विजय कृष्ण को शम से कह रहे हैं जी भाई यहाँ सिद्ध महात्मा कौन है बढ़िया महात्मा जिससे हम कंटी ले सकती है तो बोलते हैं यहाँ तो बड़े सिद्ध महात्मा तो है कुंभ में रामदास काठिया बाबा चलो रामदास काठिया बाबा के पास जाए वहाँ जा, जा, जाके बैठे हैं उससे बातचीत किए हैं जी बाबा से कंठी लेना चाहते हैं बोलते बाबा तो आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं आप किसी को कंठी फंठी नहीं देंगे बाबा जो बना लिए बना लिया आप किसी को कंठी नहीं देंगे निराश हो गया बैठे हैं बाबा तख्त में बैठे हैं नीचे बैठ के चिंता कर बाबा तो कंठी नहीं देंगे तो हम क्या करूं कहां जाऊँ किसके पास जाऊँ कौन हमको कृपा करेंगे तो यह हमारा मानव जीवन में क्या हमारे कल्याण होना संभव नहीं है मैं कहाँ जाऊँ तो कह रहे रहे हैं वो मन में सोच नहीं नहीं अभी भी अच्छा आधार मिलने से हम दो एक और बनाएंगे। <laughs> आप हैं। भाई, हमारे मन की बात कैसे जान गए हैं ये तो जरूर सिद्ध है ये तो सिद्ध भी ना हम सोच रहे हैं बाबा कैसे कह दिया नहीं नहीं, नहीं हम अच्छा आधार पाने से और दो एक चेला बनाएंगे तुम चिंता मत करो हम मन में सोच रहे हैं बोल दिया सोच रहे हैं तो यहाँ तो होगा नहीं तो चलो वृंदावन मन में सोच रहे हैं वृंदावन जाके उनके शरण में जा करके एकांत में उनसे आश्रय ले लेंगे तो काजी बाबा कह रहे हाँ हाँ ये अच्छा है तो वृंदावन में आ जाना <laughs> वो अरे हम मन में सोच रहे यार बाबा कह रहे हाँ हाँ तो वृंदावन आ जाना है तो एकदम तो निश्चित हो गया जे हम हाँ ठीक जगह पहुंच गए हैं एक महापुरुष के शरण में हम हाँ आ गए हैं तो बाबा तो वृंदावन चले गए काठिया बाबा ये धनंजयधर संतोदर बाबा वृंदावन गए हैं जाके देखते हैं उल्टा डिजाइन अलग कोई भजन नहीं पूजन नहीं सुबह उठते हैं धुनी जला के बैठते हैं चोट चोट्टा बदमाश डकात है ये सब गृहस्थी मतलब सड़ा गृहस्थी जो भजन करती नहीं चिलुम चलता है सुबह से शाम तक लंबा चिलुम चलता है हमको हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ एक पैसा भी नहीं दिया है ये बेकार है जो सीट आया था वो तो बहुत अच्छा था हमको चौवन दे गया एं, एं। पोईशा, पोईशा। ये चेला लोग सलाह बड़ा बदमाश है ये सिर्फ हमारा पैसा की तरफ ध्यान देता है ये सब बेकार चेला है हमारा पैसा तो दो तो पैसा कामों के लाता नहीं है सामान तो का भाव बढ़ गया आश्रम चलाना मुश्किल है पैसा कहाँ से आएगा ये चिंता लग गया अरे ये लोग बैठे बैठे खाता है साले तो लोग ये सब दुष्ट है अब देखने भाई हम तो गलत जगह आ गए अच्छा। <laughs> हम जो सोचे थे सिद्धो बाबा तो ऐसा तो नहीं है तो देखते भजन का नाम निशान नहीं है ये चिलूम चलाते हैं राह पैसा करते है रह पाईशा रह पाईशा कर यार गाली गालोज मुंह में जो आता है ऐसे ऐसे गंदा शब्द व्यवहार करते हैं सब बड़ी बुरी बुरी सब शब्दों गाली गलोज करना ये करना चोट छोटा साधु एक भी नहीं है कोई साधु आता है तो मुंह मोड़ के बैठ जाता है चुपचाप <laughs> तो सोचे ना हमने जो सोचा है ये गलत किया है यहाँ दीक्षा होगी नहीं चलो हम चलो हमारा भागी खराब है भरोसा खो गया विश्वास खो गया उनका व्यवहार देखकर करके चले गए हैं कलकत्ता जाकर के एक दिन रात को सो रहे हैं रात्रि है सो सो के चिंता कर रहे हैं कि हमारे दीक्षा की होगी नहीं मैं जाऊँगा मेरे की कोई कल्याण नहीं है तो देखते हैं दोनों दो ज्योतिष को ज्योति मैं पुंज जैसे उतर के आ रहे हैं फिर क्या है भाई ये कैसे धोती है आ रहे आ रहे दिखते हैं दो मूर्ति उसमें से एक विजय कृष्ण गोस्वामी एक रामदास का बाबा आकर के छत के ऊपर खाड़े हुए अब तुम्हारा मन का संशय गया है कैसे देखते अब तो? तो, तो तुम्हारा मन का संशय गया है तो ब्रह्म में नहीं पड़ना वृंदावन आ जाना ये उसके मन के शय ऐसे है सिद्ध बाबा ये रामदास का बाबा ऐसे और भी ऐसे महात्मा बहुत है जो अपने को छुपाने के लिए क्या क्या क्या क्या, क्या नाटक ड्रामा करते हैं छुपाने के लिए क्यों एक एक बाबा थे नी सिद्ध महात्मा ये रणबारी में वो क्या करते थे कोई जाता था उल्टा पलटा गाली गालोच करते थे फिर एक से दूसरे का लड़ाई कर देते थे ये तेरे को ना फलाना ने ऐसा कहा है है तो तो वो वो फलाना ने कहा कहा तेरा नाम पे ऐसा ऐसा कह, कह दिया है। वो जाके तो के लड़ाई करने लिए तैयार तूने हमको का झूठ कौन ने कहा ऐसा बोलते बाबा ने कहा चलो बाबा के पास दोनों आ रहे गर्म हो करके और जब बाबा के पास है बाबा हमने कब कहा हमारे पास आएगा तो डांडा मार के ठंडा करते तो हमने बाबा के पास जाते थे हम रहते थे बड़े भरना तो कभी कभी कुछ मिठाई पिठाई लेकर के मन होता तो बाबा से मिल के आ जाऊँ इससे बातचीत नहीं करते थे तो गए हैं कोई लोग नहीं जन नहीं कोई उनके पास नहीं तो हम वहाँ जा रहे हैं तो एक माइया कह रही बाबा ये बाबा के पास गए थे अरे ये बहुत खतरनाक है अमर क्या हुआ माइया बोलते बाबा आपस में लड़ाई करा देते इसलिए इनके पास कोई जाता ही नहीं अब हमारे पास आते थे हमको बहुत प्यार करते थे एक चादर उड़ा दिया पाँच मिनट पीछे चादर नहीं हुई खाली बदन ऐसे ही कॉपिन पहना हुआ ऐसे ही और एक तो टूटा फूटा रेडियो रखते थे अपने पास एक तो टूटा रेडियो, तो टूटा रेडियो. तो उसमें कुछ सिंटर पकड़ता नहीं सिर्फ आवाज़ होता है कुर कुर और एक पैकेट सिगरेट रखते थे, थे एक तो बक्सा में जब कोई आया भक्त तो लोग देखते हैं बाबा के पास बैठे थोड़ा तो सा उपदेश लेंगे बाबा को कुछ तो कृपा प्राप्त तो करेंगे बाबा क्या करेंगे रेडियो को लेकर <laughs> नाना प्रकार आवाज खराब रेडियो स्टेशन पर बाबा बैठे बैठे घुमा रहे हैं और वहां से डिब्बा से एक सिगरेट देकर के फू देख करके सब भाग जाते है अरे कहा आ गया ये तो प्रपंच ही है ये देखो सिगरेट फूंक रहा रेड रेडियो सुनने के हमारा आँख से देखा हुआ है ये हम सुनी हुई बात नहीं हमारे हमसे बहुत प्रेम करते थे नाम तो सनातन भावी था जटा यहाँ एक रोल इस चक्की है ना ऐसा करके यहाँ लटका के रखते थे चलते थे किसी बातचीत नहीं ज़्यादा कोई भीड़ कोई आ जाता था तो जाकर कोई रेडियो खोल देते दे थे और सिगरेट लेके उसी उसमें काम बन जाता था तो यह है भोक्तित्व अनर्थ ये अनर्थ क्या होता है कभी कभी तो साधक को भगवान बना देते हैं कभी कभी बड़े सिद्ध बना देते हैं पहले उनके छपा करके दुनिया में प्रचार कर देते हैं और वो बाधा होकर के उनके भजन में बाधा करके साधक को बहुत परेशान कर देता है तो ये जो उचित स्थिति में जो व्यक्तित्व अर्थ हो ये बाधा पहुंचाती है लेकिन साधक गिरा नहीं सकता है इसमें साधक क्योंकि उचित स्थिति में रहने के कारण साधक कष्ट होता है कभी कभी तो लोक जन लोकालिटी छोड़ के कहीं कहीं चला जाता है एकांत में ऐसा okay. होता है ये चार प्रकारवान अर्थ है दुष्कृति जातवान अर्थ हो अपराध अपराधोत्थ अनथों अपराध मान संत अपराध गुरु अपराध होने से भजन चौपाट हो जाता है ये बहुत सावधान ये अनर्थ सबसे खतरनाक है और अभोक्त अनर्थ ये चार अनर्थों साधक के पीछे पीछे चलता है एं? ये तो समझने नहीं देता है एं? लेकिन वो दुष्कृति जात अनर्थ तो समझ में आता है जो ये हमारे लिए अभी भजन में बहुत विशेष बाधा है तो ये अनर्थ तो पार करके साधक निष्ठा में पहुंचता है फिर निष्ठा में इसके पहले निष्ठा में पहुँचना उसके लिए मुश्किल हो जाता है निष्ठा के कारण तो काल हम लोग निष्ठा में चलेंगे निष्ठा फिर रुचि साधक की स्थिति में जाकर धीरे धीरे भगवत प्राप्ति प्रेम प्राप्ति करने में समर्थ होते हैं इस विषय आलोचना करेंगे तो काल हम लोग निष्ठा विषय में आलोचना करेंगे जय जय श्री राय